एक राजा के लिए शिक्षा बहुत समय पहले की बात है जब एक ब्रह्म हुआ करता जो बनारस में राज्य करता था उसके पास कोई लड़का नहीं था भविष्य के अवतार रूप में उसके यहाँ पर भगवान बुद्ध ने जन्म लिया उसके पुत्र के लिए जन्म लिया और जब वो उस लड़के के नामकरण का दिन करीब आया तो लोगों ने उसका नाम ब्रह पर रखा बहुत तेजी ऐसी बढ़ने लगा और जब वे सोलह साल को हो गए तब वे अध्ययन के लिए तक्षशिल विश्वविद्यालय में गया और वहाँ पर कला संकाय में उसने अपनी इच्छा को पूर्ण किया और जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो वे अपने पिता के सिंहासन पर बैठा और उसने पूरे राज्य पर शासन करने लगा सत्यता और नीति प्रायणता के साथ सबको सामान्य की दृष्टि से देखते हुए सबक के साथ बिना किसी भी भाव के सब साथ निष्पक्षता पूर्ण जैसा व्यवहार करता था उसका न्याय करने का तरीका बहुत अद्भुत और अलौकिक था वे निर्भय पूर्वक रहता था और अज्ञानता भय अथवा छुआछूत ऐसी हमेशा दूर सबको रखने का भर प्रयास करता था उसने पहल के बने सभी नियम का कानून और संविधान का त्याग कर दिया इसके साथ पुराने मंत्री और जो पहले के प्रासनिक अधिकार थे उन सब को हटा दिया और उसने सब अपनी बुद्धि के अनुकूल नियम कानून और संविधान के साथ अपने अनुकूल मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो झूठे मुकदमे को उसके राज्य में लाने वाले हो और उसने दरबार में किसी प्रकार का शौर और अशांति या दंगा उत्पाद को फैलाने वाले को बिल्कुल बंद करा दिया वे सब वहां पर रहने लगे जहां पर कोई कभी उनके दरबार में न्याय को मांगने के लिए नहीं आया करता था कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ कि उस दरबार का न्यायालय कक्ष बिल्कुल बंद कर दिया गया फिर भविष्य के बुद्ध ब्रह्मदत्त ने विचार किया अवश्य ही ये मेरा राज्य नहीं हो सकता जहाँ निधि के साथ पर कोई कभी न्याय मांगने के लिए नहीं आता है अशांति और शोरगुल बिल्कुल बंद हो चुका था न्यायालय कक्ष बंद हो चुका था मैं अवश्य परीक्षण करने के लिए अपनी गलती को तलाशने के लिए अपने राज्य में घूम घूम कर देखना चाहिए कि कहीं ये सब मेरी कमियों के कारण तो नहीं हो रहा है जब मुझ कुछ भी गलत मेरे राज्य मेरे अन्याय के कारण दोष नजर आएगा मैं उसी समय सब राज्य का त्याग करके जंगल में जाकर साधना करना प्रारंभ कर दूंगा इसलिए उसने कुछ ऐसे आदमियों को रखा जो उसकी कमियों को तलाश कर उसके सामने उजागर कर सके लेकिन उसको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उसकी कमियों को उसे बता सके बदले में लोग उसकी केवल प्रशंसा ही किया करते थे फिर उसने विचार किया कि यह सब उसके भय के कारण है जिसके कारण ये सब आदमी केवल अच्छी अच्छी बातें किया करते हैं और कभी भी क्रूप और बुरी बातें नहीं किया करते हैं और उसने उन लोगों को बाहर भेजा ये देखने के लिए जो लोग महल के बाहर रहते थे लेकिन महल के बाहर भी उनको कोई भी अपने राजा में गलती को तलाशने वाले नहीं मिला फिर उसने उन लोगों को उनके पास भेजा जो उसके नगर और शहर के बाहर चार दरवाजों के बाहर उपनगरों में रहते थे वहां पर भी ऐसा कोई नहीं मिला जो उसके अंदर किसी प्रकार की कमी को तलाश सके उसने केवल सबसे अपने बारे में प्रशंसा को ही सुना फिर उसने तय किया वे अपने राज्य के सभी दूर के गाँवों में उसके अंदर कमियों को तलाशने वाले का पता करेगा इसलिए उसने अपने संपूर्ण राज्य में अपने मंत्रियों को भेज दिया उसके अंदर कमे को तलाशने वाले को खोजने के लिए और वे स्वयं ने अपने रथ को लेकर अकेला ही छद्म भेष में अपने नगर को छेड़ दिया और खोज करने लगा अपने राज्य की एक सीमा से दूसरी सीमा तक फिर भी उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं पाया जो उसकी कमियों को उसके सामने रख सके वह केवल अपने बारे प्रशंसा और सदगुणों की ही सुनता था और इस तरह से वे अपनी राज्य की बाहरी सीमा से वापस अपने नगर की सड़क पर आ गया इसी समय कौशल देश के राजा जिनका नाम मलिक जो अपने राज्य में निधि प्रायणता के साथ राज्य किया करते थे और वे भी बहुत अधिक उत्सुक हुए अपने अंदर कमी को तलाशने वाले व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए लेकिन उन्हें ही कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनके अंदर कमियों को तलाश कर उनको बता सके यद्यपि उन्होंने केवल अपनी प्रशंसा और सद गुणों को बारे में ही सभी से सुना और वे भी अपने ग्रामीण इलाके में जाकर अपने बारे में लोगों की क्या राय है उसको जानने के ले अपने रथ पर सवार होकर निकल पड़े और उसी स्थान पर पहुँच गये जहाँ ऐसी ब्रह्म वापिस और था। इन दोनों का आमना समाना उस संकरी सड़क पर हुआ जहां पर आरोपी प्रभाती चट्टान खड़ी थी जहां पर किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं था जहां से रथ रास्ते से बाहर निकल सके फिर राजा मलिक ने कहा बनारस के राजा के साथ को कि अपने रथ को रास्ते ऐसी हटा लेकिन बनारस के राजा के साथी ने कहा कृपया आप अपने रथ को रास्ते से हटाइए शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि इस रथ में महान बनारस देश का परम प्रतापी राजा ब्रह्म बैठे हुआ है इस पर उस साथी ने कहा कि तुम्हें गया नहीं है कि इस रथ में महान कौशल देश के राजा मलिक बैठे हुए हैं। अपने रथ को रास्ते दूर हटाओ और हमारे राजा के रथ को यहाँ से आगे जाने के लिए रास्ता दो फिर बनारस के साथी ने विचार किया कि दोनों रथों में राजा ही बैठे हैं। अब यहाँ पर क्या किया जाए ये कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपने आप से कहा मैं रास्ता जानता हूँ मैं पता करूंगा कि न की उम्र क्या है जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसी को पहले रास्ता दिया जाएगा और जिसकी उम्र कम होगी वे अपने से बड़े राजा के लिए रास्ता को देगा और फिर जब वे परिणाम पर पहुंचा तो उसने कौशल देश के राजा के साथी से बनारस देश के राजा ने कहा तुम्हारे राजा की उम्र क्या है लेकिन जब उसने छानबीन किया तो पाया कि दोनों राजाओं की उम्र लगभग एक समान ही है फिर उन दोनों ने राज्यों के विस्तार के बारे में पूछ ताज किया और उनकी सेनाओं के बारे में और उनकी संपत्तियों के बारे में और उनकी यश और ख्यातियों के बारे में और उस देश के बारे में जिसमें वे रहते हैं और उनकी जाति जनजाति और उनके परिवार के बारे में और उन्होंने पाया दोनों राजा दो राज्यों के मालिक हैं और दोनों के पास तीन तीन सा जो एक समान स्थान में फैली है और सम्मान प्रशंसा सेना और ख्या और जिस देश में वे रहते हैं और उनकी जातिया और जनजातिया के साथ उनका वे सब लगभग एक समान ही है फिर उसने सोचा कि मैं अवश्य नीति प्रयोग रास्ता निकाल लूंगा और उसने कहा तुम्हारे राजा की मानव कल्याण के लिए निधि प्रायणता किस किस प्रकार की है फिर कौशल देश के राजा के साथ ही अपने राज के बारे में उद्घोषणा करते हुए कहा वेशपूर्णता ऐसी है जैसे दयालुता और उसने इस प्रकार से इन प्रथम लाइनों का उच्चारण किया मजबूत को वे शक्ति से पलट देते हैं सौम्य को सौम्यता से मलिका जीत लेते हैं वे हच्छाई के द्वारा अच्छाई पर विजय प्राप्त करता है और बुराई से दुष्टा भी जीत लेता है इस राजा की प्रकृति ऐसी है रास्ते से बाहर निकल जाओ वो साथी लेकिन बनारस के राजा के साथी ने उससे पूछा की आपने अपने राजा के सभी गुणों को बताया है हाँ दूसरे ने कहा यदि ये उसके गुण हैं, तो उसके दोष कहाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया दूसरे ने कहा ठीक है यदि आप चाहें तो दोष ही होंगे लेकिन प्रार्थ न करें तो आपके राजा की भलाई की तरह क्या है और फिर बनारस के राजा के साथी ने उसे पुकारने के लिए बुलाया और दूसरा बयान दिया क्रोध पर विजय शांति से प्राप्त करता है और दुष्टों को अपनी भलाई से जीतता है वह कंजूस को उपहारों से जीतता है और सत्य से झूठ को जीत लेते हैं इस राजा की प्रकृति ऐसी है रास्ते से हट जाओ है साथी आपोज तरो जब उन्होंने ऐसा कहा था मलेक राजा और उसके साथ ही दोनों अपने रथ से निकल गए और उन्होंने घोड़ों को निकाल लिया और अपने रथ को हटा दिया और बनारस के राजा के लिए रास्ता बनाया